महाभारत कर्ण पर्व त्रयोविंशोध्याय सहदेव के द्वारा दुशासन की पराजय संजय सहदेव तथा महाराजा भ्रता भ्रातरम अध्य संजय कहते हैं महाराज सहदेव क्रोध में भरकर आपकी विशाल सेना को दग्ध करने लगे उस समय भाई दुशासन ने अपने उस भ्राता का सामना किया समय तो महायुद्धे दृष्टि त्र महाराथ सिंह चक्रुआ श्याम उस महायुद्ध में उन दोनों भाइयों को एकत्र हुआ देख वहां खड़े हुए महारथी योद्धा सिंहनाद करने और वस्त्र हिलाने लगे तथो तो भारत क्रुद्धे नव तो पुत्रे नाम पांडुपुत्र वक्षस्य अभिह बल भारत उस समय कुपित हुए आपके धनुधर पुत्र ने अपने तीन बाणों द्वारा बलवान भलवान पुत्र सहदेव की छाती में घर आघात किया सहदेवस्तो राजमजा विव्या सारथिम च त्रिभी सरि राजन तब सहदेव ने आपके पुत्र को एक नाराज से घायल करके पुनः सत्तर बाणों से बिन्ला तत्पश्चात उनके सारथी को भी तीन भाण भारे दुस्साहसन ततचापम छाजन्महा सह तपत्या बाहो रूरचापय राजन उस महासमर में दुस्साहन ने सहदेव का धनुष काट कर उनकी दोनों भुजाओं और छाती में तिहत्तर बाण मारे सहदेव खडगमे आविध्य प्राथम तव पुत्र रथम प्रति तम सहदेव ने अत्यंत कुपित होकर उस महासमर में तलवार उठा ली और उसे घुमाकर तुरंत ही आपके पुत्र के रथ की ओर फेंका समारण गुण चापम धि महालसे निपात तथो भूम सर्प इमान उनके वह लंबी तलवार दुशासन के धनुष बाण और प्रत्यंता को काटकर आकाश से भ्रष्ट हुई सर्प की भांति वहां पृथ्वी पर गिर पड़ी अथान्य धनुराधा सह देव प्रतापवान दुशासनाय शिक्षेप बाण मंतकरम करत प्रतापी सहदेव ने दूसरा धनुष लेकर दुशासन पर एक विनाशकारी बाण का प्रहार किया। हिणा दुधा चेद कौर यमदंड के समान प्रकाशित होने वाले उस बाण को आते देख कुरवन सिदुशासन ने तीखी धार वाले खडग से उसके दो टुकड़े कर डाले ततस्तम निशतम खडगम आवेद्य सत् धनुष्चान्यत समय सरम जग्राहर्ज भ तत्पश्चात दुशासन युद्धस्थल में तुरंत थी तीखे तलवार घुमाकर सहदेव पर दे मारी फिर उस उस पराक्रमी ने दूसरा धनुष लेकर पर बाण का संधान किया सर पाते सहदे वो हसन निभा सहदेव ने हंसते हुए से सहता अपने ओर आते हुए उस तलवार को तीखे बाणों से समरभूमि में गिरा दिया ततो चतुष्टि तव पुत्रो महारहि सहदेव रथम तुर्ण प्रेसिया मास भारत भारत इतने ही में आपके पुत्र ने उस महासमर में सहदेव पर तुरंत ही चौसठ बाण चलाए समरे राजन तो एक पंचभिर सहदेव न्यपिता राजन सहदेव ने रणभूमि में वेग से आते हुए उन बहुसंख्यक बाणों में से प्रत्येक को पाँच, पाँच मार-मार कर काट गिराया शनिवार महाबाणास्तव पुत्रेण प्रेषिता अथासमह सो बहुन बाणान प्रे आमाशह इस प्रकार आपके पुत्र के चलाए हुए उन महाबाणों का निवारण करके युद्ध स्थल में सहदेव ने उसके ऊपर भी बहुत से बाण छोड़े तान सो पुत्रों पे के आपके पुत्र ने भी सहदेव के उन में से प्रत्येक को तीन तीन बाणों से काट कर पृथ्वी को विधर्ण सी करते हुए बड़े जोर से गर्जना की तथो दुस्साहनो राजम नवभिर्माणे मादे समा पाठ यहां तो राजन इसके बाद दुशासन ने रणभूमि पांडु कुमार सहदेव को घायल करके उन माध्य कुमार के सारथी को भी नौ बाण मारे तथा क्रुद्धो महाराज सहदेव प्रतापवान वन समाधत्म घोरम मृत्यु काल अंत को महाराज इससे कुपित होकर प्रतापी सहदेव ने अपने धनुष पर मृत्यु और हिमराज के समान भयंकर बाण रखा विग्र बलवच्चापम तो पुत्रायसो सृजन प्राव राजन इव पन्नगह सम्मो पुत्रो फिर उस धनुष को बलपूर्वक खींचकर उसने आपके पुत्र पर वह बाण छोड़ दिया राजन वह बाण दुशासन को तथा उसके विशाल कवच को भी वेगपूर्वक पूर्वक करके बाबी में घुसने वाले सर्प के समान धरती में समा गया महाराज इससे आपका महारथी पुत्र हो गया समालोक्य अपोवाह भृतम त्रस्तो बध्यमान सित सरयी उसे मूर्छित देख उसका सारथी तीखे बाणों की मार खाकर सम अत्यंत भयभीत हो तुरंत ही रथ को रणभूमि से दूर हटा ले गया ण तो कौरव्युर्योधन प्रम्मा से दुस्शासन को, को रणभूमि में पराजित करके पाण्डुनंदन सहदेव ने दुर्योधन की सेना को वहाँ उपस्थित दे उसे सब ओर से मत डाला राजन् पिपीलिक मृद नरो तथा सा कौरवी सेना मृजता तेन भारत भरतवंशी नरेश जैसे मनुष्य रोष में आकर चीटियों के दल को मसल डालता है उसी प्रकार सहदेव ने उस कौरव सेना को धूल में बिला दिया इति श्री महाभारती कर्ण परमणि सहदेव दुशासन युद्ध त्रयोविशोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण परमणि सहदेव और दुस्सासन का युद्ध विषयक तेईसवा अध्याय पूरा हुआ